तो तो कि जो बुद्धि से पर तत्व है उसको बुद्धि क्या बता रहेगी जिसको बुद्धि नहीं बता रहेगी उसको वाणी क्या बतावेगी हमारा सांख्य जो है हमारे समय में तो सांख ईश्वर वाली नहीं है हम मेरा तो बुद्ध के लिए तो इस बुद्ध ईश्वर में नहीं आता इसलिए ईश्वर असिद्ध है असिद्ध का अर्थ है हम सिद्ध नहीं कर सकते हमारी बुद्धि ईश्वर का मार तो नहीं कर सकती इसीलिए ईश्वर असिद्ध है ईश्वर असिद्ध का अर्थ ईश्वर नहीं है सो नहीं है हमने बुद्ध पंथों को देखा तो महाराज तो बुद्ध का शून्यवाद है तो वो कहते हैं बुद्ध का शून्य है वो कहते हैं जो शून्य है वो अक्षय है और उसमें विपुल सुख है वो परमानंद रूप है तो जो परमानंद रूप अक्षय सुख है वो कभी नाश्ते में आता है उसका हम उसको बता नहीं सकते पर है नहीं तो बात नहीं है है बताने में नहीं आता यही बात सब कहते हैं तो जो है बताने में नहीं आता बिल्कुल ठीक है बताने में जो आ जाए वो बताने के है में आ गया बताने के के ऊपर इसलिए वो कैसा है क्या है इस झमेले को छोड़ दे तो जैसा है जो है वो खुद बता देगा खुद बता देगा और अच्छी तरह से बता देगा, वो स्वयं दे जाएगा यही तो शरणारती में कल आप शायद आपने मोनसूल राजधानी से की। ये भगवान के शरणागत हो जाओ। कौन से भगवान के अपने मन से माने हुए भगवान जिसे भगवान को आप मानेंगे वही भगवान है ये संदेह क्यों करते हैं कि जो बार बार विवाद करते हैं ये है कि वो है सगुण है कि निर्गुण है कि वो कैसा है क्या है ये संदेह करने वाले भगवान को कब मानते हैं तुम्हारा भगवान कैसा बोले ऐसा बस हमारा ऐसा बोल तुम्हारा हुआ कर हमारा ऐसा ही है तो ये जो बार बार भगवान के स्वरूप की जिज्ञासा करके साधन न करके लोग इनके तो इष्ट ही नहीं अरे जिस कन्या का विवाह हो गया एक पति हो गया वो क्या पुष्टि फिरेगी वो पति कैसा है? पति हमारा कैसा है पति कैसा क्या तुम्हारा जो पति है वही बस कैसे कैसे के लिए पूछना ही असंगत है तो कुछ हमारा ऐसा किसी ने जाकर के तुलसीदास महाराज से कहा बोले भाई श्री कृष्ण को जानते हो बोले हां जानते हैं तो बोले वो सोलह कला है और तो तुम्हारे राम बारह कला है बोले बारह कला ऐसी बात है सोलह कला वाले के बाद में पुत्र नहीं दिया बोले बारह कला भगवान है ऐसी बात बोले हां ऐसी बात लेकिन हम तो अब तो तक तो उनको दशद राजकुमारी मांगते थे तुमने बारह कला कह दिया तो बड़ी भारी बात कह दी जाओ तो कला वाले बिल्कुल तो कुछ चर्चा ही नहीं इस प्रकार से ये साधक के लिए ये परम आवश्यक बात है कि साधक ने जो किस तकना कर लिया और जिस मार्ग का उसने अवलंबन कर लिया ये बहुत काम की बात कह रामगणा से साधकों के लिए वो उसी स्ट को सर्वोपरिमान है और उसी साधन को सर्वोपरिमान है और चलना शुरू कर दे भगवान का आश्रय ले उसी मार्ग से जहां उसे जाना है भगवान ले जाएंगे है ते -ते. फेत कभी आंख वाला होता ही नहीं श्रद्धा आंख बल्ली होती जो श्रद्धा आंख वाली होती है वो श्रद्धा श्रद्धा नहीं होती श्रद्धा आंख बल्ली होती श्रद्धा ब्लाइंड होती हमेशा तो ब्लाइंड कार्ड ये उसमें उसमें कसौती होती है अपने आप ये अगर हम हिमालय की ओर जाएंगे तो स्वाभाविक हमको सर्दी मालूम होगी तो जिस साधना से तय साधना कोई हो भक्ति हो ज्ञान हो निष्काम कर्म ही हो सगुण की हो निर्गुण की हो सगुण में किसी स्वरूप की हो निर्गुण में चाहे सारा ब्रह्म हो चाहे राम ब्रह्म हो इसमें जो रात्य नहीं परंतु जिसमें दैवी संपत्ति जीवन में बढ़ रही हो और अपने इष्ट की ओर चित्त की वृत्ति अत्यंत संलग्न हो रही हो समझ लो जो साधना ठीक है और जहाँ पर दैवी संपत्ति घटती हो और संसार में मन अधिक लगने लगा हो उसका नाम चाहे भक्ति हो उसका नाम चाहे ज्ञान हो उसका नाम चाहे योग वो यो, यो, यो, योग हो वो साधन है तो वो जो ब्लाइंड फेस करके अंधश्रद्धा करके चलता है उसे तो पद पद पर ये अनुभव होता है कि मैं बड़ा चला जा रहा हूं ये तीन बात साधक के लिए बड़ी आवश्यक है एक तो अपने इष्ट को सर्वोपरि माने। पहली बार दूसरा कैसा बोले बहुत अच्छा होगा बहुत अच्छा होगा हमें मतलब नहीं ये स्वधर्म धर्म श्रेय का ही अर्थ है अपने इष्ट को सर्वोपरि माने हमारे जो पुराण है व्यास करते एक व्यास ने बनाए कहीं शिव की महिमा कहीं राम की महिमा कहीं विष्णु की महिमा कहीं देवी की महिमा कहाँ लग एक ही तत्व के विभिन्न अधिकारियों के लिए जो विभिन्न रूप भगवान ने अपने बना रखे हैं उनमें जिसकी जिसमें श्रद्धा उसको वो सर्वोपरि मान करके साधन करे एक जो सौम्य भाव का उपासक है जिसके हृदय सौम्य भाव है वो कभी काली तारा छिन्नमस्ता चंदिका इनकी उपास नहीं कर सकता वो भगवान सिंह को नहीं पूछ सकता उस वो कुरुक्षेत्र के श्री कृष्ण नहीं पूछता जो वैराज्यवान है वो वनवासी राम को पसंद करता है जिसके मन में ऐश्वर्य की अधिक फूर्ति है वो वो सिंह सेरूण राम को चाहता तो ये अपने संस्कार, अपने संस्कार अपनी अपनी रुचि के अनुसार ये भगवान को आदमी चून लेता है पर भगवान कोई दो चार पांच दस है ये अगर मान ले तो भगवान को रहा ही अब अप, तो अपना ही सर्वोपरि तो कोई दूसरे मानते हैं वो तो सर्वोपरि नहीं है उनके लिए है तो तुम्हारे लिए हमारे लिए तो एक ही बात है कि हमारा ही राम जो है ये कृष्ण बना है और उसको वो पूछते हैं हमारा ही राम देवी बना है तो उसको वो पूछते हैं देवी वाले माने की हमारी देवी जो इष्ट देवी महाकाली ये कृष्ण बनी है यही राम बनी है ये दो तो बात ध्यान में रखने की है कि यदि अनेक भगवान माने तब तो भगवान को रहते नहीं और तो दूसरों के भगवान को भगवान न माने तो अपना भगवान अल्प हो जाता है अल्प भगवान है नहीं नल्प सुख मस्ती अल्पतर तो सुखी नहीं है तो तो जो सुख स्वरूप है आएगा तो राम छोटे से राम मानने वालों के दायरे में कृष्ण कृष्ण के दायरे में विष्णु विष्णु के दायरे में तो बीसों पचासों सैकड़ों हजारों भगवान छोटे छोटे दायरे में आ गए तो कोई सा सागवान नहीं रहा है हाँ, तो, तो, तो, तो, तो अलग अलग है अलग अलग मानते हैं फिर वो कहते हैं कि अनन्य बनो तो अनन्य का से क्या है यदि वो ये मान ले उनके अलग उनके अलग उनके अलग उनके अलग तो वैसे एक नहीं हुए अलग अलग हुए और यदि ये मान ले कि हमारे वाले भगवान हैं औरों वाले भगवान नहीं तो हमारे वालों खाली हम ही मानते हैं तो छोटी सी सीमा में आ गए हमारे भगवान तो हमने अपने भगवान को अलग बना दिया इसलिए क्या माने ऐसा माने कि हम जिस राम के उपासक हैं जिस देवी के उपासक हैं बस वही एकमात्र भगवान है जितने और भगवान नाम रूपों वाले वो सब के सब हमारे यही भगवान बन जाते दूसरा है ही नहीं इसलिए पूजा करेंगे की पूजा करेंगे स्वरूप की मानेंगे कि वो भी यही बने हुए हैं जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं तुलसीदास महाराज वृंदा बन गए गए तो ब्रज गए तो वहां सब सब वहां के पत्ते बदले में वो राधे कृष्ण की ध्वनि हो तो बोले विनोद से कृष्ण कृष्ण सभी कहे आग या में कहा राम सो तो तो सभी आग ढाक पत्ते जो है कोई ये राम कोई बात नहीं ये बिनोद से कहा फिर गए मंदिर में देख दर्शन करने दर्शन करने गए गोविंद जी के मंदिर में तो वो त्रिभंग दलित मूर्ति तीन जगह टेढ़ बंसी घाट हाँ में लिए हुए मुरली मनोहर मयूर मुकुटी वो पीताम्बर धारी छबीले उनको देख करके पहचान दी बोले राघवेंद्र बरकार आज तो आप खूब बने ये वेश आपका ना? बड़ा सुंदर देश है आपका पर महाराज हमें तो सिखाया है ना आपने कि एक क्योंकि रहो तो बोले महाराज खूब बने भली बनी छद कहा कहूं छबी आज की भले बने हो नाथ ये नहीं कहा कि दूसरे हो हे नाथ हे सरकार हे राघवेंद्र आजाद भू बने भले बने हो नाथ दूसर में स्थान में आके बैठ गया सुन नाथ भाई संबोधन हे नाथ आजाद भू बने परंतु तुलसी मस्तक तब न वे धनुष बाण हो भाग भाई मुरली उर्ली जो है इससे तो काम नहीं चलता हमारा तो तो आप वही वेश आपका यही आप वही है दूसरे नहीं पर हम, पर हमारा अगर सिद्धुकाना हो तो हमारे सरकार बनो तो मुरली मुकुट दुरायक के नाथ रघुनाथ मुरली और मु, इस मयूर मुकुट को छिपा करके धनुष्यपान ले लिया भगवान ने तुलसीदास के लिए और वो रघुनाथ हो गए श्रीनाथ जी से रघुनाथ जी हो गए तो क्या दो हैं इसी प्रकार से अपने इष्ट को सर्वोपरि माने परंतु दूसरों के इष्ट हैं ये हमारे ही भगवान के विभिन्न रूप हैं तो वो रूपों से पूजते हैं दूसरे किसी को पूजने के लिए दूसरा भगवान है नहीं अपने इष्ट को सर्वोपरि दूसरी बात अपने साधन को सर्वोपरि माने साधन अगर आदमी बदलता जाता है ना क्षण क्षण में दिन दिन में कोई साधारण भी दृढ़ नहीं होता आज भगवान कृष्ण का ध्यान किया कल राम का किया परसों देवी का किया आजाद नहीं है कई ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि भाई हम भगवान राम का ध्यान करते हैं, करते करते श्रीकृष्ण हमारे ध्यान में आ जाते हैं विष्णु आ जाते हैं विष्णु के राम आ जाते हैं तो वहां तो ये मान ले कि ये हमको बताने आए कि हम ही है दो नहीं है तुम कृष्ण का जान कर रहे हो तो थे राम आ आगे तो ये, ये, ये किसी बतलाते हैं कि देखो राम भी मैं ही हूँ विष्णु आगे समझे विष्णु भी मैं ही हूँ किसी से द्वेष न करें ये क्यों आ गया लेकिन जहां तक अपने से बने जिस नाम का जिस रूप का अपने उपाय आराधन कर रहे हैं उसी का करे जिसमें चित्र की वृत्ति जो है ना ये गावाडोल न हो चित्र की वृत्ति अगर भटकने वाली बन गई भ्रांत बन गई तो कहीं ध्यान चलेगा नहीं आज ये ऊंचा, कल वो ऊंचा परसों वो ऊंचा पर वो नीचा इन महकमो के जो अधिकारी है उनसे मिले और जो सारे महकमो के मालिक से मिलते हैं उनका ज्ञान हरा मिल गया वो देखते हैं कि उस मालिक से मिल गए तो सारे महकमे अपने आप मिल गए इन महकमे वालों को पूछते तभी पूजा उनकी होती है दो चीज है हमने किसी कलेक्टर की सेवा की कलेक्टर तो की सेवा भी गवर्नमेंट की सेवा है पर कलेक्टर कर, कर, होगी बदलाव जो कुछ देगा वो तो गवर्नमेंट खे जाने से देगा पर तो देगा उतना ही जितना तो उसका अधिकार है उससे ज्यादा नहीं दे सकता अधिक से अधिक प्रेम वो कर, कर, करेगा तो अपने दुकान में हमको रख लेगा अपने लोग में ले जाएगा लेकिन यदि हम इस पद से छूट गए कामना से छूट गए तब हम एक भगवान को भजेंगे जिसके सारे महत्व क्योंकि ये जान गए हैं कि जिन महत्वों को हम देखते हुए जाते उसे खजाने में आता वहीं से जो कुछ हम किसी भी देवता की पूजा करते हैं तो पूजा उन्हीं की होती है तब तो बदले में जो फल मिलता है ये तो उन्हीं खजाने से आता है खजाया उनके से दूसरे है, है नहीं अधिकार उनका दिया हुआ है तो इस बात को समझ करके जो भगवान को भजते हैं जो सर्वो करी हैं, है कोई विरोध हो भजते हैं उनके मन में और कामनानी होती वो अन्य देवताओं को जो महकने वाले हैं उनको न भज करके खास स्वामी को भजते हैं और खास स्वामी को भजने से सारे महत्व में उसके आप अनुकूल हो जाते हैं जहाँ पर कृपा राम कर हुई तहाँ पर कृपा का ही सब राजा अनुकूल हो गए सारे महत्व अपने आप अप अनुकूल हो गए और किसी महत्व से अलग चाहना है नहीं मालिक चाहना है तो मालिक से जिसका प्रेम मालिक जिसकी चाह पूरी होती है अन्यों को छोटी से हो जाती है कुछ नहीं किनको चाहते थे को ये ये तो अन्य से ये मतलब है कि कामना के द्वारा जिसका हृदयग्रस्त है, है वो जल्दी फल पाने के लिए मोहित हो करके विभिन्न देवताओं की कामना पूर्ति के लिए उपासना करता है ऐसी जो उपासना करता है वो भिन्न देवता है जो अपने क्या कह रहे थे पहले भगवान तो है। आ, तो ये तीन तीन बात थीन बात कह रहा था एक तो अपनी, अपनी अपने अपने अपने इष्ट को को सर्वोपरि सर्वोपरि माने माने साधन ज महाराज ने बड़ा सुंदर कहा वो नाम के उपासक तो वो बोले भरोसों जाहे दूसरों कर मोरे तो राम को नाम कल्प करो कल कल्याण करो कर्म उपासना ज्ञान वेद मत सो सब भांति खरो तो सावन के अंदर जो सूजत हरो हरो उन्होंने कहा कि की जिसको दूसरा भरोसा हो वो अपना करे खंडन मैं अपने लिए कहता हूं कि मेरे लिए तो राम का नाम ही इस कलयुग में कल पकड़ हो करके फल गया कल कल्याण भरो कर्म उपासना ज्ञान वेदमत ये सब सच्चे हैं और सब प्रकार सत्य हैं मैं किसी प्रकार का झूठ नहीं है सब बात कर परंतु सावन कंधे को हरा हरा सोचता है इसी प्रकार मुझको तो राम नाम ही सोचता है तो इस राम नाम के साधन में दूसरों का खंडन नहीं है अपने लिए राम नाम है तो इसी प्रकार से अपना साधन सर्वोपरि अपने लिए अपना इस सर्वे और तीसरी तो बात साधक की ये प्रती होगी कि वो आगे बढ़ा चला जा रहा है मैं बढ़ रहा हूं आगे ये चाहिए ये नहीं हो होना चाहिए कि मैं सुस्त हूं मेरा मार्ग या तो ठीक नहीं है या लक्ष्य ठीक नहीं है जिस साधन में गति अवरुद्ध मालूम होती है वहां कोई ना कोई कोई ना कोई कहीं पर कोई दुटी है कोई व्यवधान है कोई मार्ग की अर्चन है तो साधक को तो निरंतर ये मालूम होता है वो तो सच्चा साधक है बड़ा चला जा रहा हूँ मेरा इस सर्वे सर्वोपरि, और बड़ा चला जा रहा हूँ मैं आज दुर्ध गति से जा रहा हूँ एकदम भगवान को जा रहा हूँ बस ये तीन बात साधक में प्रधानता होनी चाहिए तब आगे बढ़ता है दूसरे खंडन नहीं दूसरे देखना, देखना नहीं किसी को विवाद नहीं किसी का मंडन नहीं बोले हमारे भगवान अच्छे तुम्हारे बहुत अच्छे बहुत अच्छे महादेव भवन विष्णु सकल गुण धाम जय कर मन जाती बोली भाई हमें तो वो प्रेतों का स्वामी कुंड माला पहने हुए सरक लपेटे हुए विभूज रमाए हुए नंगा दड़ंगा बिना घर बार का जो शंकर है अवगुण भवन <coughs> <coughs> बस वही ही प्यारा है तुम्हारे तो विष्णु भगवान सब गुणधाम है सच्ची बात मान ली खंडन नहीं पर भी हमारा मन तो यहाँ रम गया तो हमारे विष्णु जिनका मन रमे वो रमा आपके पास बहुत लोग हो तो होंगे सचराई वाई डालने वाले कराओ हमारी सगा ही तो हो गई तो ये ये ऐसा क्या है ये बात बातचीत है ना वो ये इडली में हुए है मजिनी मजिनी हुए मे उनका ब्याह नहीं हुआ जब तो निर्जनी से दूसा कि तुम ब्याह करो तो बोल भी हमारा तो ब्याह हो गया बोले किससे हो गया कि देशभक्ति से एक एक एक एक आदर्श है देशभक्ति से अब और किसको किसके ब्याह देशभक्ति से हमारा अखंड प्रेम हो गया देशभक्ति हमारे जीवन के संजे नहीं हो गए पत्नी माने जीवन के संगे नहीं इसी प्रकार से भगवान के इस स्वरूप का जो उपासक होता है उसका ब्याह हो जाता है जहां तक ब्याह नहीं होता वहां पर ये हमारे जितने निर्गुण संत हुए हैं उन सारे संतों की वाणियों में अधिकांश में हमने पतिबद्धता का अंग देखा है पतिबद्धता का अंग मनुष्य साधक होता है वो पतिबद्धता पत्नी की भांति एक पति को अपना पति मानकर अपना सर्वस्व उसके अर्पण करके उसी की साधना करें और अगर दो में अंगे हैं कबीर ने दिए हैं दादू ने दिए हैं ये नानक ने दिए हैं बल्टूदास ने दिए हैं दास ने रिए हैं निर्गुण मत के ये लोग जो है तो कहा कि भाई एक पति अगर इसमें गड़बड़ी बोले दूसरा तो दूसरा हो गई नहीं उत्तम केस बस मनमाही पुरुष सपने मध्यम पर पति देख रही कैसे भ्राता पिता पुत्र जैसे ये उत्तम प्रतिबद्धा है उसकी दृष्टि में तो दूसरे पुरुष का जगत में कहीं प्राजक हुआ ही हुई नहीं पुरुष रूप में जिसको माना जाए जिसको पति रूप में वर्ण किया उसके सिवा दूसरा कोई पुरुष है इसलिए वो जो भक्त जो साधक वो साधक जो उनका इष्ट है उनके साथ चित्र का संयोग करके योग करके वो हो जाते हैं दूसरी ओर ताकत नहीं देखते नहीं इसीलिए लोग कहते हैं बोले ये पागल है पर ये पागलपन जो है ना ये बड़े भाग्य से मिलता है भगवान को अपना इष्ट मानकर किसी रूप में और उसके साथ नित जित जुड़े रहे महाराज दिन दूसरी बात सुहावे नहीं नहीं सुहावे जग की चर्चा नहीं सुहावे जग की बातें दिल भर की चर्चा सहती ललित किशोरी पार लगावे माया की सरिता बहती घर वाले आए ललित किशोरी और ललित माधुरी ये दोनों लखनऊ के शाह घराने के बड़े धनवान व्यक्ति थे पर वो जब जब उसका जब आकर्षण होता है ना तो ये धनवान घर का वो वो जो एक पटापट अपने जाता है। जब खींचता है मुरली ध्वनि में नाम सुनाई देता है तो सब छोड़कर वो गोपियों ने जब मुरली ध्वनि सुनाई दी क्या हुआ कपड़ों में धूल हुई खाने पीने में भूल हुई घर के काम में भूल हुई घर की संभाल में भूल हुई क्यों ये हुआ कि वो वंशी ध्वनि सुनाई दिया। सुनाई दिया जिसको सुनाई दे चेतन ने उसको सुनाई दिया बुद्ध को सुनाई दिया फिर, फिर कोई भी घर की जो क्या मैंने बांध सके, कोई रोक सके? हम जो कहते हैं ना कि हमारा घर छूटता नहीं घर वाले नहीं छूटते छोड़ते क्या नहीं छोड़ते नहीं छोड़ते क्यों नहीं इसलिए कि उधर कि दान हुई नहीं उधर उसने चितने खींचा नहीं चैतन्य दूसरा विष्णु प्रया विचारी रूप की रह गई और ये निमाय सन्यास नाटक के बड़ा सुंदर है शिशिर कुमार बाबू का लिखा हुआ बहुत बढ़िया तो पढ़ना चाहिए शिशु बाबू का बंगला में है निमाय संस नाटक बहुत बढ़िया तो वो संन्यास का एक संन्यास इसका नहीं कि देश बदल ले संन्यास तो ये है कि प्यारे की पुकार आ गई अब प्यारे की पुकार में रहा रह नहीं जाता हमारे रसो में ये रसो में में एक होता है अभिशारिका अभिशारिका एक, एक नायिका होती है चली प्रियतम से मिलने के लिए चली प्रियतम का इतना अधिक जबरदस्त आकर्षण है कि कोई भी जगत की चीज उसे रोक नहीं सकती तो ये शाह थे दो भाई फिर धन कहा रोकता है परिवार कहां रोकता है तो वहां के कान नहीं तो चले वृंदावन जाकर इतने ऐसे महात्मा हुए इन्होंने कहा मरते समय कहा था कि हमारी लाश को जलाना नहीं ये ब्रज की भूमि में घीसते हुए जाना जिसमें ब्रज की रज से वो सर्वथा थल जा रफी बांध के मत न जाना ब्रिज की गलियों में घसीटते हुए ले जाना रस्ते बांध करके कि जिससे उस पर गजरज लग लग करके लाश भी ये प्रेमियों की चाय होती है कि भाई मरने के बाद क्या हो बा मारग मुकुर अंगन आकाश मरिदे को कुछ डर नहीं पंचभूत करिवास मार्ग का निवास वो कहता है प्रेमी कि भाई मरने का डर तो नहीं है पंचभूतों में ही बोले जल तत्व है एक उस सरोवर में उस बावड़ी में जाकर के घिर हो जाए जहां प्रणना करते ये पृथ्वी तत्व उस मार्ग में उस जमीन में जाकर के ब्रह्म जाए जिस पर प्राणनाथ चलते हैं ये तेज तत्व उस दर्पण में जाके फिर हो जाए जिसमें प्राणनाथ न देखते हैं ये वायु तत्व उस हवा में उस पंखे की हवा में ले जाए जिस पंखे से प्राणनाथ हवा लेते और ये आकाश तत्व उस आकाश तत्व में जा ले जहाँ प्राणनाथ हवा करते हैं पी पी अंजन आंगन नहीं संत भूत ये ये उस आंगन में उस आंगन में भगवती तो ये मतलब है कि ये जो प्रेमी होते हैं ना भगवान के प्रेमी जब भगवान का आकर्षण उनको प्राप्त तो हुआ छूट जाता है तो ये ये जाके वृंदाबन रह गए वृंदाबन में रहिए सब कुछ छोड़ दिया राज घराने के बड़े ऊंचे रहे लोग रहे तो बेचारे देखो हमारे घर के इतना आराम से रहते थे और यहां रहने लगे तो क्या था तो सामान ले गए कपड़ा लत ले गए रुपया ले गए मोहरे ले गए गहना ले गए यदि कुछ वो रख लें तो नहीं स्वीकार किया जब बहुत कहीं लगे तो बोले बन बन फिर बेहतर हमको रत्न भवन नहीं भावे है सोना कर शीश तकिया याद आवे है ये भन भन फिर हमारे लिए किस तरह से उन्होंने बताया फिर मुझे याद नहीं अरे वो जब धन दिखाया तो बोले नहीं जवाहे सोना चांदी त्रिभुवन की संपत्ति चहती अष्ट सिद्धि अष्ट सिद्धि हमारी मुट्ठी में हर दम रहती अष्ट सिद्धि नवनिधि हमारी मुट्ठी में हर दम रहती नहीं जवाह सोना चांदी त्रिभुवन की संपत्ति चहती सुहावे जग की बातें, एक की एक चर्चा ललित किशोरी लगावे सरिता बड़ा सुंदर उन्होंने कहा कि भाई हमारे तो हमारी तो ऐसी स्थिति है कि तुम जिसको तुम जिसकी कल्पना नहीं कर सकते वो श्याम सुंदर जिसके चरणों में सारा ऐश्वर्य लोटता है वो हमारे साथ इसलिए आठों सिद्धि नवि तो हमारी मुट्ठी में रहती है हम हमेशा तुम क्या हमें रत्न और धन की बात कहते हो और ये तुम्हारे सोने के बाद जवाहर की बात रत्नों की बात ये अच्छी नहीं लगती जब घर वाले माने नहीं तो डांट दिया नहीं सुहावे जगत की चर्चा बाद जगत की बात तुम्हारी बहुत सुनिए जगत की बात मत करो तो क्या करें एक की चर्चा कहती उस प्राण प्यारे की उस मन भावना की चर्चा करो जो बड़ी प्यारी चर्चा है और चर्चा क्यों न करो मुझे डर लगता है कि नदी बह रही है माया की कि तुम्हारी बातों में आकर माया की नदी में बह गए तो बड़ी मुश्किल होगी ये बाद मतलब तो साधक जो होता है उसको निरंतर एक बात का ध्यान रहता है कि मैं अपनी साधना में निरंतर बढ़ता चला जाऊं आगे और बढ़ता जा रहा हूं वो इसलिए दूसरी तरफ ताकता नहीं देखता नहीं झांकता नहीं दूसरे का इष्ट कैसा है उसकी नहीं करता हूं बड़ा अच्छा हूं उससे पूछता नहीं जांचता नहीं अपने जहां मिल जाते हैं पांच वहां तो उनकी बड़ी सुंदर चर्चा होती है प्री चर्चा, प्री चर्चा। चर्चा दूसरी बात वो तो उनके साधन का अंग है, पर वहां रहती है पर रहती में। इस साधक के लिए बहुत काम की बात कर रहा हूं अगर चर्चा में साधक आपस में बैठ के चर्चा करें उसमें अगर कहीं अपने में गर्भ आ गया तो मामला खराब और दूसरों में घृणा आ गई तो मामला खराब और जगत की चर्चा चल पड़ी तो मामला खराब तो साधकों को परस्पर चर्चा करनी चाहिए साधन की ये तो थी, तो थी। लेकिन यदि अपने में गर्भ उत्पन्न करने की चीज वहां आती हो तो हट जाना चाहिए दूसरों को अपने से छोटा मान भिन्ना होती हो तो हर जाना चाहिए और कहीं ग्रामीण चर्चा आरंभ हो गई चर्चा में तो उसको तो विश्व त्याग दे हरि चर्चा को छोड़ दे ग्राम्य चर्चा ये बहुत बुरी से बुरी चीज तीन बात है सावधान और ये समझे कि भगवान की नीत बड़ी कृपा और ये समझे अपने मन में कि भगवान जो है भगवान भगवान की